ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक कथा हैलो ने बचाई जान एक व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज में काम करता था एक बार वह एक तकनीकी समस्या को सुलझाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे वापसी का ध्यान भी नहीं रहा सारे कर्मचारी चले गए और संयंत्र के दरवाजे भी बंद हो गए बंद दरवाजों के पार उसकी आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी वह मोबाइल फोन का जमाना नहीं था इसलिए वह मोबाइल से किसी को सूचना भी नहीं दे सकता था व्यक्ति अकेला रहता था इसलिए स्पष्ट था कि कोई उसकी खोज खबर लेने के लिए भी वहाँ नहीं आएगा धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी व्यक्ति की हालत बिगड़ने लगी उसने मान लिया मान लिया कि अगले दिन तक उसका बर्फ की तरह जमकर मर जाना ही तय है तभी एक चमत्कार हुआ एक दरवाजा खुला और संयंत्र का गार्ड उसका नाम पुकारता हुआ वहां पहुंच गया वह उस व्यक्ति को सहारा देकर बाहर ले आया जब उसकी हालत सामान्य हुई तो उसने गार्ड से पूछा तुम्हें यह अंदेशा कैसे हुआ कि मैं अंदर हूँ गार्ड ने जवाब दिया सर इस संयंत्र में सत्तर लोग काम करते हैं पर एक आप ही हैं जो सुबह मुझे हेलो कहते हैं और शाम को जाते हुए बाय करते हैं मुझे ध्यान आया कि सुबह तो आपने मुझसे हेलो कहा था पर शाम को बाय कहना कैसे भूल सकते हैं? मुझे खटका, खटका, खटका हुआ, हुआ। और इसीलिए मैं आपको ढूंढने के लिए अंदर आया हमारा अच्छा व्यवहार चाहे वह छोटे से छोटे व्यक्ति, व्यक्ति के साथ हो या फिर बड़े व्यक्ति, व्यक्ति के साथ हमारा यह अच्छा व्यवहार ही हमें, हमें जीवन में कुछ न कुछ ऐसा दे जाता है कि हमें अपने इस व्यवहार को लेकर स्वयं पर ही गर्व महसूस होता है तो हमेशा कोशिश करें, करें सभी के, के साथ अच्छा व्यवहार करने की अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे प्रेरक कथा हेलो ने बचाई जान वाचक स्वर भारती परिमल